प्रश्नोत्तर दीप माना वेदांत जिज्ञासा उपनिषदों में संसार की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति दोनों का एक साथ कथन मिलता है सृष्टि का भी कहीं पर पंचीकरण से तथा कहीं पर करण से कहीं क्रम से तो कहीं व्यतिक्रम रूप से कथन भी किया गया है इस प्रकार के कथनों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसका समाधान कैसे हो समाधान उपनिषदों के कथन का तात्पर्य जब तक नहीं समझते तब तक भ्रम की निवृत्ति कैसे होगी उपनिषदों में जहाँ भी सृष्टि प्रकरण आया है वहाँ यह समझना चाहिए कि सृष्टि सिद्ध करना लक्ष्य नहीं है अभी तो जो सृष्टि शब्द मन में बस गया है उसे निकालना लक्ष्य है कोई शंका करे कि निकालने के लिए उसे स्वीकार क्यों करना स्वीकार इसलिए करना पड़ता है कि यह संसार प्रत्यक्ष दिखता है यदि श्रुति एकाएक कह दे कि यह उत्पन्न नहीं हुआ है तो कौन मानेगा इसलिए इसे पहले स्वीकार करके फिर युक्ति के द्वारा मिथ्या सिद्ध करके मन से निकालना ही उपनिषद वचनों का तात्पर्य है कोई शंका करे कि उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा क्यों स्वीकारना इसका समाधान है कि संसार का आत्मा के साथ कार्य कारण संबंध ही नहीं बन सकता इसलिए ऐसा कहना पड़ता है एक राजा का लड़का था उसने एक दिन स्वप्न देखा कि मेरे मुख में सांप घुस गया जब वह उठा तो पेट में दर्द होने लगा बहुत दवाई की पर कोई लाभ नहीं हुआ अंत में एक महात्मा के पास उसे ले गया महात्मा ने एकांत में उससे पूछा क्या तुमने पहले कभी स्वप्न कोई स्वप्न हुआ था बालक ने कहा महाराज कुछ दिन पहले एक स्वप्न हुआ जिसमें मेरे मुख में साँप घुस गया महात्मा समस्या समझ गए कि जो स्वप्न में देखा उसे इसने सत्य समझ लिया फिर कहा थोड़ा लेट जाओ बालक लेटा तो महात्मा ने पेट पर हाथ रखकर कहा दर्द यहाँ पर है बालक ने हामी भरी महात्मा बोले देखो यह उसका मुख मालूम पड़ रहा है और यह पूछ ओहो, लगता है बहुत कष्ट है यह दवा से कैसे ठीक हो सकता है इसके लिए सांप को या तो निकालना पड़ेगा या फिर अंदर ही मारना पड़ेगा ऐसा कहकर बालक को जुलाब दे दिया अब तो बालक रात भर सोच ही जाता रहा उधर राजा को कहा किसी नौकर के द्वारा एक मरा सांप वहाँ डलवा दो जहाँ बालक शौच जाता है राजा ने ऐसा ही किया सुबह जब बालक को पूछा कुछ लाभ हुआ बालक को अब तो समस्या दूसरी थी पहली वाली समस्या को तो वह भूल ही गया था कहा महाराज पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है पर शौच रात भर जाता रहा महात्मा ने कहा चलो देखते हैं शायद सांप बाहर निकल गया हो वहां जाकर देखने पर मरा हुआ सांप पाया गया बालक ने कहा महाराज यह देखो निकल गया महात्मा ने कहा बस अब समस्या समाप्त हो गई देखिए न तो सांप घुसा और न ही साँप निकला पर समस्या उत्पन्न भी हुई और निवृत्त भी ऐसी ही समस्या श्रुति के सामने भी है इसलिए पहले कहा जगत उत्पन्न हुआ है और इस क्रम से विस्तार को प्राप्त हुआ है ऐसा करने से पाप होता है और वैसा करने से पुण्य होता है उत्पत्ति के पहले भी था किस रूप में था आत्म रूप में था फिर माया के द्वारा जगत रूप में दिखने लगा इस समय भी उसी रूप में है फिर प्रलय होता है तो उसी परमात्मा में लीन हो जाता है इस प्रकार विभिन्न युक्तियों के द्वारा समझाना पड़ता है संपूर्ण प्रक्रिया का तात्पर्य है अध्यारोप अपवाद अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते जीता सांकर भाष्य परमात्मा में सृष्टि का आरोप और फिर निषेध करने से ही तत्व का ज्ञान संभव है ऐत्रेय उपनिषद में भी शुरू किया आत्मा वा इदमेक का एवाग्र आसित से और समाप्त किया प्रज्ञानम ब्रह्म में अब कोई शंका करे कि इसकी उत्पत्ति क्रम में भेद देखने को क्यों मिलता है तो इसका समाधान है कि जो वस्तु केवल माइक है उसे चाहे इधर से कहें या उधर से क्या अंतर पड़ता है चाहे पहले मिट्टी लाकर घड़ा बनाएं, या मिट्टी के बिना लाए ही घड़ा बनाएं, या घड़ा बनाकर पानी पीने वाले व्यक्ति को बनाएं, बनाए, क्या अंतर पड़ता है अब यहाँ कोई शंका करे कि जब पानी पीने वाला पहले नहीं था तो घड़ा बनाने की आवश्यकता क्यों हुई इस प्रकार की शंका तो तब होती है जब घड़ा वास्तविक हो जब माइक हो तो शंका के लिए स्थान ही नहीं रहता है इसी प्रकार जब सृष्टि हुई ही नहीं तो प्रक्रिया वाले चाहे उसे पंचीकरण से सिद्ध करें या त्रिवृत्तकरण से इससे क्या अंतर पड़ता है शास्त्र का सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं है वस्तुतः तो आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है बस यही समझाना है ज़्यादा प्रक्रिया में उलझने में कोई लाभ नहीं है मुख्य तत्व को ही समझने का प्रयास करना चाहिए